क्रिया अनंग सिद्ध ब्रह्म के ज्ञापक होने से सिद्ध वस्तु ब्रह्म में प्रमाण होंगे इसे बता रहे हैं इसे बताने के लिए ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वाक्य का प्रामाण्य माना गया प्रकृत हनन क्रिया निवृत्ति रूप औदाशीनत्मक वस्तु में इसका उपपादन किया अभी ब्राह्मणों न हतव्य यहां से लेकर के वर्षकार भगवान ने प्रामाण्य का उपादन किया औदासीन्य रूप सिद्ध अर्थ में निशेद वाक्यों का वा अन्यत्र अन्य प्रजापतिव्रता के ग्रंथ से जो नेक्षेत इत्यादि प्रजापति रूप उद्यमादित्यम युक्त वाक्य हैं, वहाँ तो प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ नय का नहीं है लक्षणा से अन्य तथा विरोध रूप अर्थ लिया जाता है नये का ये कहा गया और जो आ, ये है प्रजापति वृत्तादि से अतिरिक्त ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वाक्य वहां नये का अर्थ अभाव ही होगा और हननादि अभाव से औदासीन्य को लिया जाएगा औदासीन्य है आत्मा का स्वरूप इसलिए उसे माना जाता है सिद्ध वस्तु वो क्रिया रूप या क्रियांग रूप नहीं है अवदाशिन्य और उसमें वाक्य प्रमाण है जैसे अवदाशिन्य में ऐसे ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ज्ञान कांड भी प्रमाण बनेगा सिद्ध वस्तु क्रिया अनंग ब्रह्म में ये जब भाष्कर भगवान ने बताया तो पूर्व पक्षी के मन में एक शंका हुई उस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने लिखा तस्मात इत्यादि वाक्य चौरानब्बे नंबर पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में इसका अवतरण रूप एक शंका जो पूर्व पक्षी के मन में है उसे टीकाकार बता रहे हैं तरह अक्रियार्था इति सूत्र किम विषय इति तत्र तत् तस्मा तो तरी शब्द का अर्थ है यदि निषेधवाक्य का प्रामाण्य सिद्ध वस्तु में मानेंगे क्रिया या क्रियांग रूप अर्थ में न मान करके तो फिर जयमिनी जी का अक्रिया नाम ये जो सूत्र है इसका विषय कौन सा वेद वाक्य बनेगा ये तो पूर्व पक्षी हैं हम तो मानते वेद सामान्य विषयक ये वाक्य है वेद सामान्य विषय यानी संपूर्ण वेद को ये बताता है कि क्रिया क्रियापरक है संपूर्ण वेद या क्रियांग पर है क्रिया या क्रियांग पर वेद ही सार्थक हैं और अन्य अनर्थक हैं ऐसा तो कहना था मीमांसकों का पूर्व पक्षिका और सिद्धांती यदि कर्म कांडगत निषेध वाक्यों को भी सिद्ध वस्तु के प्रतिपादक मानेंगे कर्म या कर्म अंग के प्रतिपादक नहीं मानेंगे तो फिर अक्रियार्थानाम अनर्थक क्य सूत्र निर्विषय हो जाएगा इस प्रकार की जो शंका है इसका निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि पुरुषार्थ अनुपयोगी पुषाथुपयोगी भूत अर्थवाद अनर्थक्य विषय आनर्थक्यभिधान जो आनर्थक्यम तथा इत्यादि सूत्रसे अनर्थक्य यानी अप्राम्य का अभिधान हो रहा है कथन हो रहा है वह अर्थवाद विषयम, अर्थवाद वाक्यों को बता रहा है कि स्वार्थ में वे अप्रमाण है कौन अनर्थक्यम तदर्थ नाम यह वाक्य कहेगा कि अर्थवाद अनर्थक है यानी अप्रमाण है स्वार्थ में कौन सा अर्थवाद अप्रमाण है तो अर्थवाद का विशेषण है पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूत तो ये जो पुरुषार्थ यानी फल जो मीमांसा में फल है कर्मकांड का स्वर्गा रूप इस स्वर्गादि रूप पुरुषार्थ यानी फल के प्रति जो अनुपयोगी हैं, ऐसा उपाख्यानादि रूप जो भूतार्थवाद है तद विषयक अनर्थवचन है येदर्थ अक्रियार्था अन्यम ये कहने अ, ये सूत्र है ये अर्थवाद वाक्यों को जो फल में अनुपयोगी अर्थवाद है उपाख्यानादि रूप जो कथाएँ आई हैं बहुत सी उनको बताता है अप्रमाण अनर्थक निष्फल अब भाष्य में है यद्यपि उक्तम इत्यादि वो विषय तो पूरा हो गया जो वहां से शुरू हुआ था 88 नंबर पृष्ठ से अच्छी आमनायस्य क्रियावादर्थक्यम अतदर्थना से जो एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हुआ था उसका तस्बाद पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यादि भूतार्थवाद अनर्थक्य विषय आनर्थक्यभिधानम द्रष्टवक समापन हुआ पूर्व पक्षी ने अपने मत को स्थापित करते समय कई एक उदाहरण बताए थे ना अपने मत के साधक कहीं एक युक्तियां बताई थी तर्क बताए थे उन सब का अनुवाद करके क्रम से निराकरण कर रहे हैं भषकर भगवान सिद्धांत के सिद्धांत में तो पहले पूर्व पक्षी ने यह भी कहा था यद्यपि उक्तम इत्यादि से उसका अनुवाद कर रहे हैं क्या कहा था तो कहते यद्यपि उक्तम कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तु स्वरूप वस्तुस्वरूपमात्र उच्यम अनर्थकम् स्यात् सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादि इति इत्यादिवत यदपी उक्त पूर्वपक्षिणा सजोड़ना तो पहले पूर्वपक्षी ने अपने मत को स्थापित करते समय जो ये कहा था कि कर्तव्य विधि वस्तु मात्रम उच्यम अनर्थकम् सिया जो कर्तव्य विधि है यानी कार्य है क्रिया है उससे अनुप्रवेश संबंध अंतरेण का बिना यानि कर्म के साथ क्रिया के साथ संबंध किए बिना अर्थात जो कर्म संबंधी सिद्ध वस्तु नहीं है ऐसा वस्तु मात्रम उच्चमानम, कर्म अनंग कर्म में अनुपयोगी जो सिद्ध वस्तु है वस्तुमात्र का अर्थ है वह उचम अनर्थकम् सियात यदि कहीं भी जाए वेद के द्वारा तो वह अनुपयोगी होगी अनर्थक होगी जैसे सप्तद्वीपा, वसुमती इत्यादिवत अनर्थक का अर्थ निष्फल होगी ऐसे सिद्ध वस्तु का कथन जो विधि निषेध अन अन्वित है इन्हें प्रवृत्ति निवृत्ति में अनुपयोगी है विधि विधि में अनुपयोगी है वह वस्तुमात्र का कथन ऐसे वस्तुमात्र का कथन निष्फल है जैसे उदाहरण के लिए कहा गया सप्त वसुमती इत्यादि ये दृष्टांत है तो ये कहा गया कि सात दीपों वाली पृथ्वी है वसुमती यानी पृथ्वी सात द्वीप है इसमें सप्तखंड है ये सात द्वीपों को सप्तखंड कहते हैं ना तो ये कहते हैं तो ये सुन करके इस वाक्य को वक्ता ने कहा श्रोता ने सुना उसे ज्ञान हुआ लेकिन उससे न तो कोई प्रवृत्ति हुई न तो कोई निवृत्ति हुई फल तो होता है प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र का फल है शास्त्र होता है प्रवर्तक या निवर्तक और प्रवृत्ति का जनक यदि ज्ञान है तो माना जाता है सफल ज्ञान और उस ज्ञान के विषय को कहा जाता है सफल अर्थ जिस वाक्य को सुन करके श्रोता में होने वाला जो ज्ञान वह उसके अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न करें तो उस वाक्य को कहा जाएगा सफल वाक्य प्रवृत् रूप फल का निष्पादक वाक्य या तो निवृत्ति हो ब्राह्मण इत्यादि से निवृत्ति हो रही है इसलिए सफल है और सप्तद्वीपा वसुमति इस वाक्य को सुनकर के न तो किसी की प्रवृत्ति होती है न तो निवृत्ति होती है तो प्रवर्तक या निवर्तक ज्ञान का उत्पादक ये वाक्य नहीं है तो इसलिए यह निष्फल है जैसे ऐसे वेद वाक्य भी सप्तद्वीपा वसुमति के तरह केवल सिद्ध वस्तु के स्वरूप को मात्र बताएगा और उस वस्तु के ज्ञान से श्रोता की न प्रवृत्ति न तो निवृत्ति होगी तो वह व्यर्थ हो जाएगा निष्फल हो जाएगा ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी कह चुके हैं इसके लिए प्रवर्तक या वर्तक ज्ञान का विषय को बताने वाला ही शास्त्र माना जाएगा ये पूर्व पक्षी ने कहा था इसके विषय में सिद्धांति कहते हैं कि तत्परिहितम उसका हमने पहले ही निराकरण कर दिया ये बता करके कि सिद्ध वस्तु के स्वरूप का कथन भी सार्थक है सफल है निष्फल नहीं है इसके लिए उदाहरण भी बताया था वो कह रहे हैं कि तत्परी रज्जुय ना सर्प वस्तुमात्रकथने प्रयोजन प्रयोजनस्य दृष्टत्वात् तो यह यी है सर्प नहीं ऐसे सिद्ध वस्तु के उपदेश मात्र से भी भय की निवृत्ति रूप फल देखा जा रहा है रस्सी में किसी को सर्प की भ्रांति हुई और उसके कारण वह भयभीत हो रहा है उस सर्प को पार करके ही गंतव्य के ओर जा सकता है लेकिन सर्प के पास जा नहीं सकता काटने का डर है उसे भय हो रहा है लेकिन किसी ने फिर उसे कहा कि ये तो रस्सी है सर्प नहीं और जिसने कहा उस पर उसका पूर्ण विश्वास है आप्त व्यक्ति है और उससे इस वाक्य रज्जु के स्वरूप मात्र कथन से क्या हुआ उसका भय निवृत्त होता है ये उदाहरण बता करके हमने आपकी इस शंका का समाधान पहले ही कर दिया है ये कहा कि रज्जु रज्जुम ना सर्प इति प्रयोजनस्य दृष्टत्वात् वस्तुमात्रकथने से लेकर के प्रयोजनस्य दृष्टत्वात् तक का जो भाष्यवाक्य हैं इस पर टीकाकार कहते हैं कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है स्पष्टार्थक है इसलिए ये टीका में लिखते हैं कि यद्यपि इत्यादि स्पष्टार्थम ये स्पष्टार्थक इस पर लिखने की कोई जरूरी नहीं है अब भाष्य में फिर से एक शंका पूर्व पक्षी की ओर से की जा रही है फिर अत्र उच्चते इत्यादि से उत्तर दिया जाएगा उस शंका का तो भाष्य में वो शंका देखिए ननु यथा स्वरूप नु इति यथापूर्व न रज्जुस्व स्वरूप कथन वत्व इति उक्तम तो पूर्वपक्षी फिर से शंका करते हैं क्या शंका करते हैं पूर्वपक्षी कि यथा पूर्वं संसारित श्रुतब्रह्मोपि यू संसारिस्वर्शना स्वरूप कथन दृष्टान्त से उपनिषदों को सिद्ध वस्तु के ज्ञापक मान करके भी प्रमाण कहा जाएगा ये नहीं कह सकते क्योंकि ये कहते हैं श्रुत ब्रह्मणोंपी वेदांत का श्रवण करने वाले व्यक्ति को ये ज्ञान है ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है जीव ब्रह्म रूप ही है ये ज्ञान है और ये ज्ञान होने से जीव ब्रह्म एक ही है इत्याकारक ज्ञान होने से उसका भय निवृत्त होना चाहिए न संसारित्व नहीं रहना चाहिए लेकिन कहते हैं कि तब भी अपने आप को सुखी दुखी समझता है तो श्रुत ब्रह्मणोपी यानी वेदांत का स्वाध्याय करने के बाद भी स्वाध्यायी को वेदांत वाक्य सुन करके ज्ञान तो हुआ लेकिन वह ज्ञान जैसे रजु यम नायम सर्प इसे सुन करके भय निवृत्त होता है ऐसा वेदांत तो सुनने वाले का भय यानी संसारित्व निवृत्त थोड़ा ही होता है वैसा ही देखा जा रहा है भय वेदांत तो सुनने से पहले जैसे अपने आप को करता भुगता सुखी दुखी समझता था स्वाध्याय करने के बाद भी और यही समझता है कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं यही संसारित्व है तो श्रुत ब्रह्मणों यथा पूर्वं संसारित्व दर्शनात् माना जाएगा कि न रज्जु स्वरूप कथनवत तो रज्जु के स्वरूप कहा कथन जैसे सफल है भय निवृत्तिरूप उसका फल है ऐसे वेदांत श्रवण जन्य ज्ञान संसारित्व का निवर्तक नहीं है वैसा अर्थवत्व तो इसमें नहीं है यही मानना पड़ेगा ऐसा हम कह भी चुके हैं ये कौन कह रहे हैं पूर्व तो न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्व इतिम असम ये पूर्व ने कहा अब अत्र उच्यते इत्यादि से इसका समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्षी की शंका का इसका अवतरण है टीका में अत्र उच्यते इत्यादि समाधान भाष्य का कि श्रवण ज्ञान मात्रात संसार अनिवृत्तावपी साक्षात्कारात जीवत एवं दुरपनवा इति सदृषातम आह अत्र उच्यत इत्यादि ना कहते भले ही श्रवण ज्ञान मात्र से संसार अनिवृत अपि संसार की निवृत्ति नहीं हुई यानी वेदांत श्रवण कर लिया श्रवण है विचार उससे प्रमाण विषयक संशय विपर्य निवृत्त हुआ श्रवण से जिज्ञासु के चित्त में ज्ञान में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो अनेक दोष होते हैं ना उन सब दोषों का निवर्तक एक ही साधन नहीं है अलग अलग दोषों का निवर्तक अलग अलग साधन है तो वेदांत श्रवण का है वेदांत विचार और वेदांत है प्रमाण तो वेदांत यानी उपनिषद प्रमाण ज्ञान कांड का उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर विचार किया निर्णय हुआ कि उपनिषद है ब्रह्म को सत्य बताती है जी। जगत को मिथ्या बताती है जीव को ब्रह्मरूप ही बताती है यही समस्त वेदांत का तात्पर्य है ऐसा तात्पर्य उदाहरण कर दिया तो इस निश्चय से तात्पर्य तात्पर्यावधाह तात्पर्य अर्थ का निश्चय जो होगा उससे क्या होगा कि प्रमाण विषयक संशय और प्रमाण विषयक विपर्य नाम का दोष निवृत्त होगा जो श्रवण से निवृत्त है वही निवृत्त हो पाएगा लेकिन और भी दोष होते हैं चित्त में प्रमाण विषयक संशय विपर्य के तरह प्रमे विषयक संशय और विपर्य भी चित्त में दोष होता है उसकी निवृत्ति श्रवण से नहीं होती श्रवण जन्य ज्ञान से नहीं होगी उसके लिए प्रमे विषयक संशय का निवर्तक है मनन और प्रमे विषयक विपर्य का निवर्तक साधन माना जाता है निधिध्यासन को तो जिस जिज्ञासु के चित्त में प्रमे विषयक संशय विपर्य होंगे उसका श्रवण हो जाए तो उतने मात्र से भले ही संसारित्व की निवृत्ति ना हो लेकिन जिसको साक्षात्कार होता है साक्षात्कार किसको होगा जो जिसके चित्त में साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई भी दोष नहीं होगा प्रमे विषेक संशय विपर्य भी, भी तो उसे साक्षात्कार होगा श्रवण मात्र से कोई जरूरी नहीं है कि जितने साधक हैं उन सब के चित्त में सभी के सभी दोष होते हो कोई कोई साधक ऐसा होता है श्रद्धा विशेष से संपन्न उसके चित्त में प्रमे विषय को संशय और विपर्य नहीं रहता उत्तम अधिकारी तो उसे वेदांत श्रवण मात्र से जैसे ही तात्पर्य अवधारण होता है तो साक्षात्कार ही हो जाता है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषांतर के न होने पर और साक्षात्कार हो गया तो फिर संसारित्व का कारणभूत जो ब्रह्मात्म विषयक अज्ञान है अविद्या है वो निवृत्त होती है तो देहात्म अभिमान नहीं रहेगा देहात्मा अभिमान न रहने से अध्यास समूल निवृत्त होने से बिना अध्यास के शरीरादि में तादात्म्य अध्यास के बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व किसी में भी नहीं होता श्रुति यही कहते हैं ना कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहर मनीषिना शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म अभिमान रूप अध्यास मूलक ही आत्मा में भोक्तृत्व है और पुरुषक प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान यह गीता भी बताती है कि प्रकृति यानी शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई प्रकृति के साथ जब पुरुष तादात्म्य अभिमान करके उसमें स्थित होता है उसे ही मैं समझ लेता है आत्मा तो भोक्ता बन जाता है ये भोक्ता बनना या कर्ता बनना ही संसारी बनना और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व वो है आत्मा में शरीर आदि में तादात्म्य अभिमान रूप भ्रांति निमित्त तक और वो भ्रांति निवृत्त होती है समूल भ्रांति की निवृत्ति होती है साक्षात्कार से और वो साक्षात्कार उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से होता है उसे तो वस्तु स्वरूप कथन मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा और जिसको साक्षात्कार होगा उसके संसारित्व की निवृत्ति जरूर होगी उसमें जैसा वेदांत श्रवण से उत्पन्न हुआ साक्षात्कार से पहले संसारित्व था वैसा संसारित्व नहीं रहेगा वो जीते जी ही मुक्ति का अनुभव करेगा जीवन मुक्ति कहलाती है ज्ञान का दृष्ट फल और उसका स्वरूप है शरीर के रहते हुए भी अपने आप को पानी में रहने वाले कमल पत्र के तरह शरीरादि से अलिप्त समझना और शरीरादि से लिप्त नहीं होगा संबंध नहीं होगा शरीर में रह करके भी शरीरादि से असंग रहेगा तो कर्तापना भोक्तापना नहीं रहेगा जीवित है जब तक प्रारब्ध है लेकिन उसमें कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नहीं रहेगा यही जीवन मुक्ति है ये जो जीवन मुक्ति है साक्षात्कार का फल उसे कोई हटा नहीं सकता उसका अपलाप नहीं किया जा सकता वो, साक्षात्कार का वो फल दृष्ट फल नहीं है ये नहीं कहा जा सकता ये अत्र उच्चते के अवतरण में टीकाकार ने लिखा कि श्रवण ज्ञान मात्रात संसार अनिवृत्ता यानी संसार अनिवृत्तो अपि साक्षात्कारात जीवत एवं मुक्ति दूर दूरअपनवा दूरअपनवा का अर्थ है साक्षात्कार जिसको हुआ उसकी जीवन मुक्ति का कोई भी खंडन नहीं कर सकता निराकरण नहीं कर सकता वो दूर अपनवा है का अर्थ है अवश्यम भावी है दृष्ट इसे इति आह इस बात को दृष्टांत पूर्वक भाष्यकर भगवान अत्र उच्चेते इत्यादि से कहते हैं अत्र उच्चेते नावगत नवगत ब्र्मात्म भाव यूव संसारिव शर्शय वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात ये उत्तर दिया पूर्व पक्ष की शंका का पूर्व पक्षी बताना चाहते थे कि जैसे स्वरूप कथन से सर्प के भय की निवृत्ति होती है ऐसे वेदांत श्रवण मात्र से नहीं हो पाती संसारित्व की भ्रांति दूर वैसा ही संसारित्व दिखता है इसलिए वस्तु स्वरूप कथन मात्र से प्रमाण नहीं होगा अपितु निधि ध्यान रूप जो उपासना है उस के विषय के रूप में ब्रह्म का कथन वेदांत करते हैं ज्ञान कांड करता है ऐसा माना जाए ये पूर्व पक्षी का कथन था लेकिन सिद्धांत ये कह रहे हैं कि सभी को निधि करने की जरूरत होती हो ऐसा नहीं कोई कोई उत्तम अधिकारी ऐसा होता है जिसके चित्त में मनन और निधि रूप साधन से निवर्त्य प्रमे विषयक संशय और विपर्य नामक दोष नहीं होता तो जिसके चित्त में मनन निधिध्यासन निवर्त दोष है ही नहीं उसे तो श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होगा जैसे नायम सर्प यम रज्जू इस वाक्य के उपदेश मात्र से भय का निवर्तक रज्जु स्वरूप का ज्ञान होता है ऐसे उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से ज्ञान होगा और वो ज्ञान जिसको होगा वह आ, अपने आप को जब ब्रह्म रूप अनुभव करता है तो शरीरादि रूप अनुभव नहीं करेगा और शरीरादि रूप अनुभव नहीं हो रहा है स्वयं का जिसको मैं मनुष्यादि रूप हूं करके तो उसकी जीवन मुक्ति अवश्यमभावी है उसका कोई अपलाप नहीं कर सकता क्यों किस लिए करना पड़ेगा तो उत्तम उत्त ये तत्वमश वाक्य हैं प्रमाण तो प्रमाण मात्र से ही प्रमा होती है शब्द मात्र से ही अप्रोक्ष ज्ञान होता है जैसे दशम स्वमसी ये शून्य मात्र से ही मैं दसवाहूं ये साक्षात्कार होता है उसके लिए मैं दसवाहूं मैं दसवाहूं ऐसा निर्ध्यासन करने की जरूरत नहीं है हाँ उनका यानी कोई जरूरी नहीं कि श्रवण के समय सबके चित्त में विपरीत भावना दृढ़ विपरीत भावना साक्षात्कार की प्रतिबंधक विपरीत भावना रहे ही ऐसा जरूरी नहीं है तो जिनके चित्त में नहीं है उन्हें निधि ध्यान की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा कोई कोई विरला होता है जिसके चित्त में विपरीत भावना नहीं रहती नहीं तो अधिकतर प्रमे विषय प्रमे विषय विपर्य से युक्त ही होता है और उन सबको मनन निधि की जरूरत है लेकिन कोई जो विरला है उस विरले के विषय में कहते हैं कि उसे श्रवण मात्र से भी साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार जिसको हुआ उसमें फिर संसारित्व तो नहीं रहता ये कह रहे हैं कि अवगत ब्रह्मात्म भाव अवगत ब्रह्मात्म भाव उत्तम अधिकारी है जिसने ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार कर लिया उसे कहा जाता है अवगत ब्रह्मात्म भाव जैसे हमें शरीर का मय के रूप में अनुभव हो रहा है ऐसा ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव कर लिया जिसने वो है अवगत ब्रह्मात्म भाव और न का अन्वय करना शक्यम के साथ शक्यम है ना संसारित्व के शक्यम शक्यम के साथ न, न का तो रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित तो मय के रूप में अनुभव में आ रहा है वो है अवगत ब्रह्मत्मा भाव और उसमें कहते हैं यथापूर्वम यानि साक्षात्कार से पहले यथापूर्वम का अर्थ है संसारित्व जैसे पहले संसारित्व था ऐसा साक्षात्कार होने पर दर्शयितुम न सक्यम यानि संसारित्व दर्शयितुम न सक्यम उस ब्रह्मज्ञानी में ब्रह्मनिष्ठ को संसारी है ऐसा नहीं बता सकते कोई संसारी का अर्थ ही है शरीर में आत्मा अभिमान पूर्वक अपने आप को कर्ता भोक्ता समझना यदि संसारित्व तो अभिमान है तो मानना पड़ेगा निश्चित ही अभिमान भी है कार्यक्रम संगत में आत्मा अभिमान के बिना संसारित्व तो की प्रतिति नहीं हो सकती और यदि कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है तो फिर अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं कहा जाएगा अवगत ब्रह्मात्म भाव तो वो है जिसे मात्र ब्रह्म ही मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है वो है अवगत ब्रह्मात्म भाव तो उसका शरीर आदि में आत्मभाव न होने से उसमें संसारित्व शरीरादि में आत्माभिमान निमित तक संसारित्व बताना शक्य नहीं है संभव नहीं है यदि उसको भी संसारी कहेंगे तो इसका विरोध होगा अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक जो साक्षात्कार है इस साक्षात्कार का विरोध होगा ये कह रहे हैं कि वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। वेद है तत्वशादि तो वाक्य वेद प्रमाण कहलाएगा वेद प्रमाण है तत्वमशादि तो वाक्य और उससे जनित यानी उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मात्म भाव है यानी अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार है उस साक्षात्कार का विरोध हो जाएगा यदि जैसा साक्षात्कार से पहले अपने आप को संसारी समझ रहा था ऐसा ही साक्षात्कार के पश्चात भी समझ लें तो वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव का अर्थ करते हैं टीकाकार ब्रह्मा अहम इति साक्षात्कार विरोधात इत्यर्थ ब्रह्म अहम इत्याकारक जो साक्षात्कार है इसका विरोध होगा यदि साक्षात्कारवान में भी संसारित्व बताएंगे तो आगे हैं भाष्य में नहीं, नहीं शरीरादि आत्माभिमान माननो दुख मत्वम दृष्टम इति तस्वीर वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भावावगमे तदभिमान निवृत्तौ तदेव मिथ्याज्ञान निमित्त दुःख भवति इति शक्यम कल्पयुम शुरूवाला जो नहीं है या न है उसको शक्यम के साथ लगा लो और ही को भी लगा लो तो ही का अर्थ है एवं अवधारण इसलिए नहीं का अर्थ निकलेगा नहीं नव नव शक्यम क्या शक्य है ही नहीं तो कहते ये कि शरीरादि शरीरादि आत्माभिमानों आत्मा दुख भयादि मत्व दृष्टम जिसका शरीरादि में आत्माभिमान है शरीरादि में आदि शब्द से लेना इंद्रिय मन बुद्धि को शरीरादि यानी कार्य करण संघात में आत्मा में जैसे दुख भयादि महत्व देखा गया अविद्या अवस्था में उसी ने फिर उसी को क्या हुआ वेदांत के द्वारा बताई गई साधना से उत्तम अधिकारी बन गया और फिर तस्व वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगम हुआ अवगमे सती सती सप्तमी है तो वेद प्रमाण यानी तत्वादी वाक्य उससे जनित ब्रह्मात्म अवगम है ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी साक्षात्कार और ये साक्षात्कार होने पर तद अभिमान निवृत्तो निवृत्तों में तत्शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात तो कार्यक्रम करण संघात में आत्माभिमान तद अभिमान का अर्थ है निवृत्त हो जाने पर वो किससे निवृत्त हुआ ब्रह्म ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार होने से निवृत्त हो गया शरीरादि में आत्माभिमान यही भ्रांति थी शरीरादि में आत्माभिमान और तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख इति कल्पयुम नैव शक्यम ऐसा लगाना तो जैसे पहले शरीरादि में आत्माभिमान रूप मिथ्या ज्ञान के रहते हुए दुख भयादि हो रहा था वही दुख भयादि फिर ब्रह्मात्म ज्ञान से शरीरादि में आत्मा आत्माभिमान के निवृत्त होने के बाद भी होगा इस प्रकार की कल्पना बिल्कुल संभव ही नहीं है कल्पय तुम न शक्य कहा गया नहि धनिन्नो गृहस्थस्य धनाभिमानीनो धनापार निमित्त दुखम दृष्टम इति तव्रजित धनाहित तदेव धनापार नित् भवति ये उदाहरण बता रहे बता रहे हैं इन्हें अज्ञान अवस्था में प्रतियमान संसारित्व ज्ञान अवस्था में नहीं रहता इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है कि धनीनो गृहस्थनाभिमानो धन अपहार निमित्तम दुखम दृष्टम तो कहते हैं कोई धनी है और गृहस्थ है धनी उसका मैं धनी हूं इत्या कारक अभिमान है तो धनाभिमानी हुआ वो उसके अभिमान का विषयभूत जो धन है उसका अपहरण हो गया चोरी हो गई तो उसे दुख होगा जरूर दुख होगा तो दुखम दृष्टम इति तस्व प्रव्रजित और उसने जैसे उसको दुख होता है बाद में मान लो फिर वो धन मिल भी गया चोर पकड़े गए धन मिल गया सुख भी होगा कुछ समय बाद उसको वैराग्य हुआ और वैराग्य हुआ तो सन्यासी बन गया वही व्यक्ति तो अब वो जो पहला आ, मैं धनी हूं ऐसा अभिमान था घर में वैसा का वैसा ही धन है सब कुछ है लेकिन उन सबका त्याग ही तो सन्यास है ना तो तस्व प्रवित वो सन्यासी बन गया धन अभिमान नहीं रहा तो धनाभिमान रहितस्य तदेव धन अपहार निमित्तम दोबारा चोरी हो गई उस घर में जिस घर को इसने छोड़ा था और धन चोर ले गए इसको पता भी चला तब भी यदि वास्तविक सन्यासी है तो उसे भय नहीं होगा उसका उसका कोई दुख नहीं होगा तो धनाभिमान रहित तदेव धनापहार निमित्त दुखम नव भवती और नहीं इस इधर भगवती के साथ जोड़ देना तो दुख दुख नहीं होता का है दुख का निमित्त अभिमान था हा? वो दुखाभिमान जब तक था क्या नाम धनाभिमान जब तक था तब तक तो धन के रहते हुए सुख धन के हट चोरी होने पर दुख और जब सन्यासी बना धन का अभिमान छोड़ दिया तो धन रहने से सुख भी नहीं उस घर में और धन का अपहरण होने से दुख भी उसको नहीं होता का अर्थ है अभिमान निमित्त तक ही सुख दुख है यह तो दृष्टांत हुआ और भी एक दृष्टांत बताते हैं पूर्व में बताए गए दार्ष्टांत को समझाने के लिए ही पूर्व में दार्ष्टांत क्या बताया कि शरीरादि में आत्माभिमान जब तक है तब तक संसारित्व और शरीरादि में आत्माभिमान वेदांत प्रमाण जनित अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार से जैसे ही निवृत्त होगा तो फिर संसारित्व तो नहीं रहेगा अभिमान न होने से निमित्तभूत अभिमान न होने से इसे समझाने के लिए दृष्टांत तो हुआ एक गृहस्थ अवस्था और संन्यासी अवस्था का एक ही पुरुष के गृहस्थ अवस्था में तो अभिमान है संयासी अवस्था में धन का अभिमान नहीं है अभिमान है तो दुख है अभिमान नहीं है तो दुख भी नहीं है ये बताया गया दृष्टांत में ऐसे और भी एक उदाहरण बता रहे हैं सुख का अभी दुख का उदाहरण बताया सुख का उदाहरण बताते हैं न च कुंडली कुंडलीमान निमित्तम सुखम दृष्टम इति कुंडल तस्य तस्वंडल वियुक्त कुंडलिवाभिमहित तदेव निमित्तं कुंडलिवाभिम सुख के साथ नच करना। नच करना यानी न च नच नव तो कुंडलि कुंडल कहते हैं कान के आभूषण को तो कान के आभूषण कोई पहना हुआ है सोने के तो उसमें आ, कान में कुंडल है तो उसको कुंडली कहा जाएगा है कुंडल जिसके है उसको कहते हैं कुंडली धन जिसका है उसको कहते हैं धनी कुंडल जिसका है उसको कहेंगे कुंडली तो कुंडली जो है उसमें जैसे मैं कुंडली हूँ का मतलब कुंडल वाला हूँ कुंडल रूप आभूषण मुझे मेरे पास हैं इस अभिमान निमित्तक जो सुख था वो सुख होता है तो कुंडलित्व तो अभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम उस व्यक्ति में बाद में उसने वो कुंडल निकाल करके अपने किसी प्रिय व्यक्ति को दे दिए खुशी खुशी भेंट में अब उसके कान में कुंडल नहीं है तो वह जो कुंडलित्व अभिमान निमित्त तक सुख होता था वह कुंडलित्व अभिमान अभी न होने से कुंडलित्व अभिमान निमित्तक सुख भी उसे नहीं होगा कुंडल अभी नहीं पहना हुआ है तो ते कहते हैं तस्व कुंडलुक्त कुंडलित्व अभिमान रहित कुंडलित्व अभिमान अभी नहीं है तो तदेव सुखम तो तदेव सुखम यानी वो कौन सुख तो कहते हैं कुंडलित्व अभिमान निमित्तम तो कुंडलित्व तो अभिमान निमित्तक जो पहले सुख होता था वो सुख न भवती नहीं होगा क्या मतलब भोक्तृत्व तो रूप जो संसार है वह जब तक देहादी में आत्माभिमान है तब तक है ये इन दो उदाहरणों से समझाया है और ब्रह्मात्म साक्षात्कार देहादि में आत्माभिमान जो संसारित्व का निमित्त है, हैं आदि संसारित्व का निमित्त हैं उसका निवर्तक है ब्रह्मात्म साक्षात्कार फिर वो देहादि में आत्माभिमान न होने से संसारित्व तो नहीं रहेगा तन तक। इसके लिए दृष्टांत तो थे अब ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी के देहात्म भाव की निवृत्ति होती है और फिर उसमें सुखित्व तो दुखित्व तो रूप संसार नहीं रहता इसे समझाने के लिए ये श्रुति है तदउत्तम श्रुतिया भाष्कर भगवान बताते हैं वो श्रुति छांदोग्य की तदउत्तम श्रुतियाँ इस भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तत्व जीवनमुक्तो जीवन मानम आह तदक श्रुत्या जो तत्वी है उनमें तत्व का दृष्टफल जीवन मुक्ति होती है इसमें प्रमाण बताया जा रहा है शरीरम इत्यादि से तो तदम अशरीरम वसतम न प्रिया प्रिये प्रिय इति तो अशरीरम वसंतम अशरीर का है शरीर में आत्मा रहित सशरीर का अर्थ है शरीर में आत्माशरीरत्व है अशरीरत्व का अर्थ है अभिमान राहित्य अभिमान का अभाव अशरीरत्व है शरीरादि में आत्माभिमान रहित <खंगारीट> जो है उसे प्रिया प्रिय न स्पर्शत प्रिय यानी सुख अप्रिय यानी दुख सुख दुख स्पर्श नहीं करते हैं जो अशरीर है अशरीर है है शरीरादि आदि में आत्माभिमान नहीं करता है जो शरीरादि आदि में आत्माभिमान रहित है और शरीरादि आदि में आत्माभिमान रहित कौन होता है तत्वज्ञ तो अशरीरम वसंतम का अर्थ निकलेगा तत्वज्ञ होकर के ही तत्वज्ञ को प्रिया प्रिय न स्पृशत सुख दुख स्पर्श नहीं करते का अर्थ है वो जीवित होने पर भी सुखी दुखी नहीं होता रूप संसार उसमें नहीं रहता वो जीवन मुक्त है जीते जी ही मुक्त हैं इसका ज्ञापक ये प्रमाण है शरीरे इत्यादि पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मद